The Guru Granth talks on the songs of Meera from the series Jukai Badriya Saman Ki. Given at Osho Community International, Kona, India. Discourse number eleven. मारो जन्म को साथी साने नहीं बिस्सर दिन राो जन्म म रण को साथी तुम देखा बिन न पड़त है जानत मेरी ख्याति ऊंची चढ़ चढ़ पंथ निहारो ऊँची चढ़ चढ़ पंथ निहारो अरे खियाराती मरो जन्म मरणनो साो संसार सकल जग जूठो जूठ खुल नाती नाती दो कर जोड़ा अर्ज करत हूँ दो कर जोड़ा अर्ज करत हूँ सुनली जो मोरी बाती सुनली जो मरीबती थनी नहीं बिरो दिन राति बरो जन्मो सा थी यो मन मेरो बड़ो हरामी जो मदमा तो हाथी यो मन मेरो बड़ो हरामी ज्यो मदमा तो हाथी सदगुरु हस् धरियो सरों पर सदगुरु हस् धर पल अंकुशदेश भाती पल पल तेरा रूप निहारू हरी चरणा चित्राती पल पल तेरा रूप निहारू हरिचरण चितराती मारो जन्म मरणानु साथी मारो जन्म मरण नो साथ मोहिला गन गौरो चरण की मोहे लगी लगन गुरु चरणन की चरण बीना कशोवे नहीं भावे जग मयाब की मुझे लगी लगन गोरो चरन की भवसा गा मुहे तरन की मुहे ला गिल गुरु चरण मुहे लागी लगन गौर चरन ना की मुहे लागी लगन गोर चरन की है होरी खेदते हैं गिरधारी मुरली चंग बजता झा संग संगजवती व्रजनारी होरी है गिर धारी चंदन के छिरकत मोहन अपनी हाथ बिहारी भरी भरी मुठी गुला ला, ला। देश सवन प्रदारो हो रे खिलत है गिरधारी खेल छवीर काना संग श्यामा प्रण पियारी गात चार धमार दे दे कल कर तरी हो रे खेलत है रे फिर हरी सागू जो खेलत रसी कस बाजो ब्रज रस भारी मीरा के प्रभु गिरिधर नागर मोहन लिहारी मोहन लाल बिहारी होरी गिरधलकती दे हुई शराब आए जोश फिर मेरा सबाब आए, फिर थिरकते हुए उठे नकमे हाथ में इस का रुबाब आए, हर तरफ से निगाहें सौक को आज एक सगुप्ता हंसी जवाब आए भक्ति है नाचता हुआ धर्म और धर्म नाचता हुआ ना हो तो धर्म ही नहीं भक्ति ही मौलिक धर्म है आधारभूत धर्म जीता है भक्ति की धड़कन से जिस दिन भक्ति खो जाती है उस दिन धर्म खो जाता है धर्म के और सारे रूप गौण है धर्म के और सारे ढंग भक्ति के सहारे ही जीते हैं भक्त है तो भगवान है भक्त नहीं तो भगवान नहीं भक्त के हटते ही धर्म केवल सैद्धांतिक चर्चा मात्र रह जाती फिर उसमें हृदय नहीं धड़पता फिर उसमें रसधार नहीं बहती फिर नाच नहीं उठता और ये सारा अस्तित्व भक्त का सहयोगी है क्योंकि सारा अस्तित्व उत्सव है यहां परमात्मा को जानना हो तो उत्सव से जानने के अतिरिक्त तो और कोई उपाय नहीं आंसू भी गिरे तो आनंद में गिरे पीला भी हो तो उसके प्यार की पीला हो देखते ही चारों तरफ प्रकृति को उत्सव ही उत्सव है नाद नाद ही नाद है। सब तरह के साज बज रहे पक्षियों में पहाड़ों में वृक्षों में सागरों में सब तरह बहुत बहुत ढंगों और रूपों में परमात्मा होली खेल रहा है कितने रंग फेंकता है तुम पर कितनी गुलाल फेंकता है तुम पर और अगर तुम नहीं देख पाते तो सिवाय तुम्हारे और कोई जिम्मेवार नहीं लोग परमात्मा को खोजने निकलते हैं उन्हें उत्सव खोजने निकलना चाहिए उत्सव जिस दिन समझ में आ जाएगा उसी दिन परमात्मा भी समझ में आ जाएगा परमात्मा को सीधे सीधे पकड़ लेने का कोई उपाय भी नहीं रस में ही पकड़ो उसे रस में डूबकर विमुक्त होकर नाच में पकड़ो उसे पकड़ लिया नाच में तो पकड़ लिया नहीं पकड़ पाए नाच में तो फिर कहीं ना पकड़ पाओगे शास्त्रों में नहीं सिद्धांतों में नहीं ज्ञानियों की व्यर्थ की चर्चाओं में नहीं जहां भक्त उठते हैं बैठते हैं जहां भक्तों के आंसू गिरते जहां भक्त रस में डूब के उसके गुणगीत गाते जहां उसकी प्रशंसा के स्वर उठते जहां कोई भक्त अपनी खंजड़ी बजा के नाच उठता है वहां खोजो मंदिरों में भी नहीं मिलेगा जिसने अपने मन के मंदिर में विराजमान किया है वहां मिलेगा भगवान को खोजना हो तो भक्त को खोजो भक्त मिल गया तो भगवान के मिलने में ज्यादा देर न रही हां झलकती हुई शराब आए परमात्मा शराब है भक्ति इतनी हिम्मत कर सकता कहने की जो उसमें फिर मेरा सबाब आए और भगवान तो सदा युवा है शाश्वत यौवन है वह इसलिए तो हमने कृष्ण की वार्धक्य की कोई प्रतिमा नहीं बनाई न राम की न बुद्ध की अस्तित्व तो कभी बूढ़ा होता ही नहीं अस्तित्व तो सदा युवा है सदा ताजा है सदा कुंवारा है कभी विकृत होता ही नहीं अस्तित्व तो सदा स्वस्थ है ऐसा नहीं कि बुद्ध बूढ़े नहीं हुए ऐसा नहीं कि कृष्ण बूढ़े नहीं हुए लेकिन हमने कोई प्रतिमा नहीं बनाई जो बूढ़ी हो, हो गई स्थिति उनमें वो केवल आवरण है देह जरा जीर्ण हो गई जैसे कि वस्त्र जरा जीर्ण हो जाते लेकिन जो भीतर चिरंतन छिपा है वह सदा युवा है वह कभी बूढ़ा नहीं होता क्योंकि जो बूढ़ा होगा वो मरेगा भी देह बूढ़ी होती है मरती भी है देह के भीतर जो चिरंतन है न बूढ़ा होता न मरता उस पर कोई उपाधि नहीं जो में सिर मेरा स्वाब आए फिर थिरकते हुए उठे नग में हाथ में इसका रुबाब आए और जब तक हाथ में इसका रुबाब ना आ जाए इसका सितार ना आ जाए और जब तक तुम्हारे जीवन में प्रेम का गीत ना बजने लगे तब तक जाओ लाख काशी और काबा, भटको कैलाश और गिरनार पूजो पत्थर पहाड़ मंदिरों में पटको सिर लेकिन जब तक हाथ में प्रेम की वीणा ना होगी तब तक तुम परमात्मा को न पहचान पाओ न तो उससे कोई संबंध तर्क से बनता है न उससे कोई संबंध त्याग से बनता है तार्किक उलझा रह जाता है अपनी बुद्धि में और त्यागी उलझा रह जाता है अपनी देह में ख्याल रखना जैसे भोगी उलझा रहता देह में वैसा ही त्यागी भी उलझा रहता देह में उन्हें भेद नहीं हाँ एक दूसरे की तरफ पीट किए खड़े हों लेकिन दोनों में जरा भी भेद नहीं भोगी निरंतर इसी में लगा रहता है कैसे इत्र फुले कैसे शरीर को सजाए समारे श्रृंगार करे कैसे सुंदर वस्त्र कैसे सुंदर आभूषण क्या विधि शरीर में उलझा है कैसे शरीर को सताए कैसे शरीर को गलाए। कैसे कांटों पर बैठे और कांटों पर सोए कैसे धूप में खड़ा रहे कैसे उपवास करे कैसे सिर के बल खड़ा हो सिर शासन करे मगर दोनों देह में उलझे तार्किक उलझ जाता बुद्धि में त्यागी उलझ जाता देह में दोनों चूक जाते क्योंकि परमात्मा हृदय में न तो बुद्धि में और न देह में बुद्धि तो है छुद्र पर कारगर भी है का हिसाब लगाना हो तो बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा देह भी उपयोगी है बाहर जाना हो तो देह की सहायता लेनी होगी लेकिन परमात्मा भीतर है परमात्मा छुद्र नहीं कि बुद्धि उसका हिसाब लगा ले सीमित नहीं कि बुद्धि के जाल में आ जाए परमात्मा इतना छोटा नहीं कि तुम उसकी परिभाषा कर सको विचार से तुम्हारी सब परिभाषाएं टूट जाती तब परमात्मा मिलता है तुम्हारे सब तर्क निराश हो जाते हैं तब परमात्मा मिलता है तुम्हारा सिर गिर जाता है तब परमात्मा मिलता है और परमात्मा बाहर भी नहीं कि शरीर के रथ पर बैठकर यात्रा करनी हो परमात्मा भीतर है परमात्मा तुम्हारा होना जब तुम भीतर हृदय में गदगद होते हो तब तुम उसके निकट होते हो जब तुम भीतर रस विभोर होते हो तब तुम उसके निकट होते हो जब तुम तल्लीन होते हो तब तुम उसके निकट होते हो फिर थिरकते हुए उठे नग में जब तुम्हारे प्राणों में गीत उठते हैं अहो भाव के कृतज्ञता के जब तुम्हारे हाथ में वीणा होती है प्रेम की जब प्रेम की वीणा पर तुम तार छेड़ते हो हाथ में इसका रुबाब आए हर तरफ से निगाहे शौक को आज एक सगुफ्ता हंसी जवाब आए और जब तुम्हारे भीतर ऐसी अपूर्व घटना घटती गट है कि वीणा बजे प्रेम की और नगमे उठे आनंद के तो सब तरफ से परमात्मा तुम्हारी तरफ दौड़ता है भक्त को परमात्मा के पास जाना नहीं पड़ता परमात्मा ही भक्त के पास आता है भक्त को सिर्फ पुकारना पड़ता है और हम जाना चाहें तो जा भी कैसे सकेंगे हमारे पैर बहुत छोटे यात्रा बड़ी, फिर हमें उसका पता ठिकाना भी तो मालूम नहीं जाएं भी तो जाएं कहा किस दिशा में खोजें पूरत की पश्चिम किस भाषा में उससे बोले उसकी कौन सी भाषा है किस विधि विधान से उसे मनाए नहीं भक्त को कुछ भी पता नहीं भक्त को उसका पता ठिकाना पता नहीं उसका दिशा द्वार पता नहीं वो कौन सी भाषा समझेगा इसका पता नहीं भक्त को अपनी प्यास का पता है भक्त अपनी प्यास को डालता है गीतियों, गीतों में भक्त अपने प्यास को ही उभारता है भक्त की प्यास में सघन होती जाती भक्त एक विराट प्यास बन जाता है एक उत्तप्त अग्नि और उस प्यास में ही परमात्मा दौड़ा हुआ आता है तुमने देखा गर्मी के बाद वर्षा होती है ग्रीष्म के बाद आकाश में बादल घिरते मेघ घिरते ग्रीष्म के बाद ही क्यों घिरते क्योंकि ग्रीष्म के कारण घने ताप के कारण जलते हुए सूरज के कारण वायु विरल हो जाती जगह जगह वायु विरल हो जाती गड्ढे बन जाते हैं वायु में जब वायु में गड्ढे बन जाते हैं तो मेघ भागे चले आते हैं उन गड्ढों को भरने क्योंकि इस जगत में अस्तित्व गड्ढों को बर्दाश्त नहीं करता इसलिए तो पहाड़ खाली रह जाते हैं और झीलें भर जाती ग्रीष्म के बाद घिर आते हैं बादल क्योंकि खाली गड्ढे शून्य पैदा हो जाते हैं वायु में और जहां जहां शून्य है वहां वहां आकर्षण है शून्य में बड़ा प्रबल आकर्षण है शून्य खींच लेता है बादल भागे चले आते ऐसी ही घटना अंतरतम में भी घटती प्यास जब प्रज्वलित हो जाती है प्राण जब उसकी आकांक्षा अभीपा से आतुर हो उठते ग्रह की अग्नि जब जलती है तो, तो तुम्हारे भीतर एक शून्य पैदा हो जाता है जिस शून्य को ज्ञानी ध्यान से पैदा करता है और बड़े श्रम से पैदा करता है और मुश्किल से सफल हो पाता है उस शून्य को भक्त प्रेम से पैदा कर लेता है और सुगमता से पैदा कर लेता है और सदा सफल हो जाता है रोक पैदा कर लेता है विध पैदा कर लेता है यहां वक्त एक शून्य बना कि वहां परमात्मा के मेघ उसकी तरफ चलने शुरू हो जाते तुम नहीं परमात्मा को पहुंच पाओगे परमात्मा ही तुम तक सदा पहुंचता है यही उचित भी है छोटा बच्चा तो रोता है माँ भागी आती वो छोटा बच्चा जो झूले पर पड़ा है असहा है वो चेष्टा भी करे तो भी मां को खोजने कहा जाए चलने की भी तो सामर्थ्य नहीं अपने पैरों पर खड़ा भी तो नहीं हो सकता लेकिन रो सकता है भक्त की सारी कला उसके आंसुओं में भक्त की सारी साधना पद्धति उसके विरह में मीरा के इन पदों में प्रवेश के पहले इस बात को खूब ख्याल में ले लो क्योंकि सारे पद मीरा के प्रेम के पद मीरा प्रेम का रुबाब लेके बजाती है बड़ा रस है इनमें आंसू भी बहुत है प्रेम भी बहुत है आनंद भी बहुत है सबका अद्भुत समन्वय क्योंकि भक्त आनंद से भी रोता है क्योंकि जितने मिला वह भी क्या कम है भक्त विरह में भी रोता है क्योंकि जो मिला उससे और मिलने की प्यास जग गई भक्त धन्यवाद में भी रोता है क्योंकि जितना मिला है वह भी मेरी पात्रता से ज्यादा है और भक्त अभिपसा में भी रोता है कि जब इतना दिया है तो अब और मत तरसाओ और भी दो तो इन आंसुओं में तुम आनंद के आंसू भी पाओगे विरह के आंसू भी पाओगे अनुग्रह के आंसू भी पाओगे अभिच्छा के आंसू भी पाओगे इन आंसुओं में बड़े स्वाद हैं और मीरा से सुंदर आंसू तुम और कहा पा सकोगे ये भचन ही नहीं ये गीत ही नहीं इनमें मीरा ने अपना हृदय ढाला है अगर तुम सावधानी से प्रवेश करोगे इन शब्दों में तो तुम मीरा को जीवित पाओगे और जहां मीरा को जीवित पा लिया वहां से कृष्ण बहुत दूर नहीं जहां भक्त है वहां भगवान है भक्त को समझ लिया तो भगवान के संबंध में श्रद्धा उत्पन्न होती भगवान तो दिखाई पड़ता नहीं अद्रश्य भक्त दृश्य है कृष्ण को जानना हो मीरा को सेतु बनाओ, और मीरा से अपूर्व सेतु तुम कहीं पाना सकोगे क्योंकि भक्त तो पुरुष भी हुए लेकिन पुरुष अंततः पुरुष है उसके प्रेम में भी थोड़ी परवस्थता होती है रोता भी है तो झिझक के रोता है सरमाता सरमाता नाचता भी है तो संकोच पुकारता भी है परमात्मा को तो चारों तरफ देख लेता है कोई सुनता तो ना होगा यह स्वाभाविक है दय जब पुकारता है तो निसंकोच पुकारता है पुकार स्वाभाविक है वहां इससे हृदय जब रोता है तो उसे संकोच नहीं होता आंसू सहजी स्वस्फूर्ति ये भजन मीरा ने बैठकर नहीं लिखे जैसे कवि लिखते हैं ये नाचते नाचते पैदा हुए इनमें अभी भी उसके घुंघर की झनकार है ये अभी भी ताजा है ये कभी बातें नहीं पड़ेंगी जो बैठ बैठ के कविताएं लिखता है उसकी कविताएं तो जन्मने के पहले ही मर गई होती जन्म ही नहीं पाती या मरी हुई ही जन्मती ये गीत कविता के तरह नहीं लिखे गए यही इनका गौरव है गरिमा है यही इनकी महिमा है ये पैदा हुए नाचते नास्ते किसी धुन में नाचते नाश्ते अनाया इनके लिए कोई प्रयोजन नहीं था कोई चेष्टा नहीं थी मेरा कोई कवि नहीं मेरा वक्त कविता तो ऐसे ही आ गई है जैसे तुम राह पर चलो और तुम्हारे पैर के निशान धूल पर बन जाएं। बनाने नहीं चाहते, थे बनाने निकले नहीं थे सोचा भी नहीं था राह से गुजरे थे धूल पर निशान बन गए आकस्मिक हुआ धूप में चले थे पीछे पीछे छाया चली छाया चलाने को न चले थे छाया पीछे चले इसकी कोई योजना भी नहीं। थी न कोई विचार किया था ऐसे ही ये गीत पैदा हुए मीरा तो नाचने लगी मीरा तो नाचती चली ये पग चिन्ह बन गए इन पग चिन्हों में अगर तुम गौर से उतरो प्रेम से उतरो सहानुभूति से उतरो तो तुम्हें मीरा के ही पैर नहीं मीरा के पैरों के भीतर जो नाच रहा था उसकी भी भनक मिलेगी इन शब्दों में मीरा के ही शब्द नहीं मीरा के हृदय में जो विराजमान हो गया था उसका स्वर भी लिपटा है ये मीरा ने अकेले गाए ऐसा मानो ही मत अकेले मीरा ये गा ही नहीं सकती ऐसे अपूर्व गीत अकेले गाए ही नहीं जाते ये परमात्मा ने मीरा के साथ साथ गाए मीरा तो जैसे बांसुरी थी गाए परमात्मा नहीं मेरा तो जैसे केवल माध्यम थी ये बहे तो उसी से इस भाव को लेकर हम इन अपूर्व शब्दों में उतरे मारो जन्म मरण को साखी थने नहीं बिस्रू दिन राती। तीन शब्द ध्यान न लो जन्म जीवन मृत्यु मरण तुमने जीवन के तो बहुत साथी खोज लिए मगर जीवन के साथी तो जीवन के साथ ही खो जाएंगे जन्म और मृत्यु के बीच में जीवन जो तुमने जीवन में खोजा है वो जीवन के साथ ही खो जाएगा पति है पत्नी है मित्र पिता माँ है मां है पुत्र भाई है बंधु है वे तो सब जीवन के साथ ही जन्म के पहले उनसे कोई संबंध न था जिनसे जन्म के पहले कोई संबंध न था उनसे मृत्यु के बाद भी कोई संबंध कैसे रह जाएगा जिससे जन्म के पहले संबंध था उसे खोज लो उससे मृत्यु के बाद भी संबंध रहेगा और एक मजे की बात कि जिससे जन्म के पहले संबंध नहीं था मृत्यु के बाद भी संबंध जिससे टूट जाएगा उससे जीवन में भी क्या संबंध हो पाएगा कल्पना ही मालूम होगी सपना ही मालूम होगा न जो पहले साथ है ना जो पीछे साथ होगा उससे बीच में कैसे साथ हो जाएगा अचानक अनायास जो कभी पहले सांी नहीं था जो कभी फिर सा नहीं होगा उससे मिलना ऐसे ही है जिससे रास्ते पर चलते दो राहगीर मिल गए न जानते थे पहले घड़ी भर बाद फिर रास्ते अलग हो जाएंगे अलविदा हो जाएंगे और फिर कभी न जानेंगे जैसे ट्रेन की यात्रा में किसी से पहचान हो गई क्योंकि पास ही बैठना हो गया ट्रेन में चाहते वक्त याद भी न थी कि किससे मिलना होने वाला से उतरते ही याद भी भूल जाएगी जो आकस्मिक हुआ था वो पानी के बबूले की तरह खो जाएगा जिस से जन्म के पहले भी सांस था उससे मृत्यु के बाद भी सांस रहेगा और जिससे जन्म और मृत्यु के दोनों घड़ियों में सांस रहने वाला है उससे ही असली सांस हमारा जीवन में भी हो सकता है धन्य भागी हैं वे जो जीवन में भी उसी का साथ खोज लेते जिसका साथ जन्म के पहले भी था और मृत्यु के बाद भी होगा वो शाश्वत साथी उस शाश्वत साथी को ही भगवान कहा वही है मित्र से सब प्रवंचनाएं से सब मन के बुलावे से सब धोखे ठीक है थोड़ी देर को राहत मिल जाएगी थोड़ी देर को मन उलझा रहेगा जैसे बच्चे खेल खिलौने में उलझ जाते या ऐसे कि जैसे कोई कागज की नाव बहाता है कहने को ही नाव होती न तो उसमें बैठा जा सकता है न उसमें पार हुआ जा सकता है दूसरे की तो बात छोड़ो नाव खुद भी पार ना जा पाएगी कागज की अब डूबी तब डूबी डूबने को ही डूबने को ही बनी इस जगत की सारी मैत्रिया कागज की नावे की ताश के बनाए गए घर हवा का जरा सा झोंका आता है और गिर जाता तुमने तो देखा तुम्हारी मित्रता जरा सा हवा का झोंका और खो जाती जो मित्र थे वो क्षण में शत्रु हो जाते जो अपने थे क्षण में पराया हो जाते यहां कौन अपना है कौन पराया है यहां सब मन के भुलावे हाँ सांत्वना मिल जाती मन व्यस्त हो जाता है उलझा रहता है और एक भ्रांति बनी रहती कि अपने हैं यहां मैं अकेला नहीं ध्यान रखो जब तक परमात्मा न मिले तब तक तुम अकेले हो अकेले हो और अकेले ही हो कितना ही झूठ लाओ कितना ही समझाओ कितना ही भुलाओ मगर हर झूठ के पीछे सत्य खड़ा है कि तुम अकेले हो दिन दो दिन के लिए सपने से आंखें भर जा सकती हैं, लेकिन इससे कुछ अंतिम परिणाम हाथ में नहीं आएगा मीरा ने वे साथी छोड़ दिए जो जन्म के बाद बने थे वे साथी छोड़ दिए जो मृत्यु के साथ छूट जाएंगे मेरा कहती जिनसे मृत्यु में सांस छूट जाएगा जब असली में सांस की जरूरत होगी यहां तो ठीक है बिना संग के भी चल सकता है कोई संगी साथी न भी हो तो बाजार की भीड़ में भी चलते रहे तो भी चलता है रेस्तरा में जाके बैठ गए होटल में बैठ गए सिनेमा घर में बैठ गए भीड़ तो सदा मौजूद है न भी हो संगी साथी तो भी तुम अपने अकेलेपन को कहीं ना कहीं बुला ले सकते हो मृत्यु में तो तुम बिल्कुल अकेले हो जाओगे ना सिनेमा होगा ना क्लब होगा ना बाजार होगा कोई भी ना होगा बिल्कुल अकेले हो जाओगे एकांत होगा उस एकांत में जो साथ ना पड़ेंगे उनके साथ का मूल्य भी क्या है कहते हैं मित्र तो वही जो दुर्गन में काम आए और दुर्गन मृत्यु से बड़ा और क्या होगा मगर उस दिन कोई काम नहीं आता न तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ जाएगी न तुम्हारा पति तुम्हारे साथ जाएगा सब तुम्हें विदा दे देंगे तुम जब पर चढ़ोगे तो अकेले कि कब्र में उतरोगे तो अकेले उस अनंत अंधकार में जिसका नाम मृत्यु है कोई तुम्हारे साथ ना जाएगा कोई हाथ ना बढ़ाएगा कोई ना कहेगा मैं आता हूं रुको मीरा ने वे सब सांस छोड़ दिए जो जन्म के बाद बने थे वे संयोगिके नदी नाव संयोग उनका कोई मूल्य नहीं वे सब सांस छोड़ दिए जो मृत्यु के साथ छूट जाएंगे जिन्हें मृत्यु ही छीन लेगी उन्हें स्वयं ही छोड़ देना उचित है मृत्यु और जन्म के आर पार जिसका सास व सांस है उसकी खोज उसका नाम ही कृष्ण उसका नाम ही तुम जो देना चाहो राम कि बुद्ध मारो जन्म मरण को साथी थाने नहीं बिसरू दिन राती, मेरा कहती है अब मैं पहचान गई कि कौन मेरा साथी है कौन असल मेरा साथी है झूठों से जाग गई धोखों से सचित हो गई सावधान हो गई मारू जन्म मरण को सा ने नहीं बिसरु दिन राती। ये दूसरा दूसरी थाने नहीं बिस्रू दिन राती। समझना? शब्द उपयोग किया है बिसरु विस्मरण मैं तुझे भूल नहीं पाती आम तौर से लोग पूछते हैं भगवान को स्मरण कैसे करें और मीरा कहती है कि बिस्मरण कैसे करूं? यहीं से फर्क शुरू होता है असली भक्त ने और तथा कथित भक्त ने तथाकथित भक्त पूछता है भगवान का कैसे स्मरण करें क्योंकि भूल भूल जाता है संसार का स्मरण नहीं करना पड़ता उसका स्मरण शाश्वत बना रहता है धन की याद बनी रहती दुकान की याद बनी रहती बाजार की याद बनी रहती और सब की याद बनी रहती भगवान के लिए पूछता भगवान का स्मरण कैसे करें जब कोई पूछता है भगवान का स्मरण कैसे करें तो उसका अर्थ साफ है कि भगवान का स्मरण अभी हो नहीं रहा है करना पड़ रहा है किए हुए का कोई मूल्य नहीं जो कोई पूछता है कि भगवान का स्मरण कैसे करें वो यही पूछता है कि संसार का स्मरण तो होता है स्वाभाविक हो रहा है अब भगवान के स्मरण को के करना होगा इसलिए तो लोग मंदिर जाते हैं मस्जिद जाते पूजा पाठ करते नियम बना लेते कि रोज सुबह घंटे भर कि रोज रात घंटे भर स्मरण करेंगे और जब स्मरण करने बैठते हैं तब भी स्म संसार की आ जाती माला फेरते फेर रहते हैं हैं और भूल जाते हैं कि माला फेरना कब बंद हो गया और कब उन्होंने रुपए गिनने शुरू कर दिए राम राम जबते तो जबते तो भूल जाते हैं जब तो जा ही रहता है तोतों के रटंत की तरह बुदबुदाते रहते और भीतर हजार बातें और चलने लगती कल अदालत में मुकदमा है कि परसों कुछ और काम है कि बेटे का विवाह है कि पत्नी बीमार है राम राम ऊपर चलता रहता और सब तरह की वासनाएं भीतर हिंडोले लेते रहती ये साधारण स्थिति मीरा बड़ी उल्टी बात कह रही मीरा कहती थाने नहीं विसरू दिन रात कि मैं चाहू तो भी तुझे भूल नहीं पाती दिन आते रात आती विस्मरण नहीं होता इसलिए सवाल ये नहीं है कि ईश्वर का स्मरण कैसे हो सवाल यह है कि ऐसी चैतन्य की दशा कैसे बने जहां उसका विस्मरण ना हो इस भेद को खूब ख्याल ले लेना राम राम जपने से कुछ ना होगा राम राम जपना सिर्फ अपने को धोखा देना है जब उठे जैसे श्वास चलती जैसे रक्त बहता धनियों में जैसे हृदय धड़कता ऐसा जब चले जिसको नानक ने अजैबा जाप कहा ऐसा जब चले तुम्हें जब करना ना पड़े होता ही रहे अहिर्निश हो तुम उठो और बैठो तुम बाजार जाओ और दुकान जाओ तुम काम करो और विश्राम करो और जब चलता ही रहे जब की अंतरधारा बन जाए ये कब होगा ये कैसे होगा ये परमात्मा को स्मरण करने से नहीं होगा ये संसार को ठीक से देखने में से होगा लोग गलत प्रश्नों से शुरू करते हैं इसलिए कहीं नहीं पहुंच पाते एक बार गलत प्रश्न पूछ लिया तो तुम बड़ी झंझट में पड़ोगे क्योंकि जो भी उत्तर मिलेंगे वे गलत होंगे तुमने किसी से पूछा परमात्मा का स्मरण कैसे करें तुमने गलत प्रश्न पूछ लिया वो बता देगा कि ठीक है ये कापी ले लो इस पे बैठ के लिखते रहो राम राम राम राम ऐसे अभ्यास हो जाएगा अभ्यास राम का अगर अभ्यास कर लिया और अभ्यास से अगर राम राम हुआ तो प्राणों का उसमें कोई संबंध ही ना होगा अभ्यास तो यंत्र हो जाता है अभ्यास का तो कोई मूल ही नहीं प्रेम का कहीं अभ्यास होता है अभ्यास का तो मतलब ही है कि जबरदस्ती थोप लिया भीतर से तो नहीं उठता था बाहर से पकड़ के किसी तरह तरफ आयोजन कर लिया अभ्यास तुम्हें सर्कसी बना देगा सर्कस में अभ्यास करवा देते जंगली जानवर को भी कोले के डर भोजन के प्रलोभन से दंड और भय प्रलोभन और लोभ इनके बीच में अभ्यास करा देते भी अभ्यास कर लेता है स्टूलों पर बैठने लगता है ढोल बजाने लगता है आग के गोलों में सुकूनने लगता है कोड़ा और प्रलोभन नहीं किया तो पिटेगा किया तो सुस्वादु भोजन मिलेगा तुम जब परमात्मा का अभ्यास करते हो तो नरक और स्वर्ग के कारण वह अभ्यास सरकसी उसका दो कौड़ी मूल्य भक्त परमात्मा का अभ्यास नहीं करता ठीक प्रश्न ये नहीं है कि मैं परमात्मा को कैसे याद करूं ठीक प्रश्न यह है कि संसार की मुझे इतनी याद आती है क्यों ये संसार की याद इतनी गहरी मुझ में क्यों है कहा है इसका बीज कहा है इसकी जड़ों का विस्तार कैसे इन जड़ों को काट डालूं, कैसे संसार का स्मरण छूट जाए ये असली सवाल है। और अगर संसार का स्मरण छूट जाए तो अचानक तुम पाओगे तुम्हारे भीतर से उठी सुबह भर गए प्राण उठा नाद डोलने लगा रोआ रो तब तुम समझोगे मीरा की बात खाने नहीं बिसरू दिन रात मेरा कहती मैं तुम्हें भूल ही नहीं पाती क्या कर दिया है कैसा जादू उठती हूं बैठती हूं काम भी करती स्नान भी करती भोजन भी कर लेती हूं मगर तुम्हारी याद है कि अहिरने सतत बही चली जाती मारो जन्म मरण को साथी थाने नहीं बिसरू दिन राती इसलिए परमात्मा को स्मरण नहीं करना एक ऐसी चेतना की दशा जगानी जहां परमात्मा का विस्मरण न हो दोनों में बड़ा फर्क है और दोनों ऊपर से एक जैसे लगते हैं इसलिए खतरा भी बहुत है प्लास्टिक का फूल देखा फूल जैसा लगता है कभी कभी तो फूल से भी ज्यादा सुंदर लगता है और प्लास्टिक के फूल की कई खूबियां हैं जो असली फूल में नहीं एक की प्लास्टिक का फूल शाश्वत है असली फूल तो सुबह खिलाफ सांझे मुझा जाता है असली फूल अभी था अभी गया क्षण भर नाचा हवाओं में क्षण भर बातचीत की जानदारों से फिर धूल में खो गया फिर सो गया अतल गहरी निद्रा में अभी था तो पक्षियों के साथ नाचा, हवाओं से जूझा बड़ी शान से जिया अभी नहीं पखरिया धूल में खो गई कोई निशान भी ना रह गया कोई चिन्ह भी पीछे ना छूट गया चार दिन बाद फूल था भी कभी या नहीं था कुछ तय करना संभव न रहेगा प्लास्टिक का फूल अपनी जगह बैठा रहेगा बैठा रहेगा तुम मर जाओगे तुम्हारा लगाया हुआ प्लास्टिक का फूल ना मरेगा प्लास्टिक के फूल में बड़ा खतरा है धोखा है शाश्वत का धोखा है झूठा है लेकिन बड़ा मजबूत है और ऐसी ही हालत असली परमात्मा के स्मरण की और नकली परमात्मा के स्मरण की नकली स्मरण प्लास्टिक जैसा है अभ्यास बैठे हैं घंटों अभ्यास कर रहे हैं राम राम राम दोहराए जा रहे हैं दोहराए जा रहे हैं दोहराते दोहराते अभ्यास सघन हो जाएगा प्लास्टिक का फूल पैदा हो जाए लेकिन इसका कोई मूल्य नहीं क्योंकि इसमें कोई जड़े नहीं इसका कोई मूल्य नहीं क्योंकि इससे तुम्हारे हृदय का कोई संबंध नहीं इसका कोई भी मूल्य नहीं दूसरों को भला धोखा हो जाए राम राम की चरिया देखकर कि भक्त जी आ रहे हैं मगर मुंह में राम बगल में छुरी रहेगी अपने को कैसे धोखा दोगे तुम तो जानोगे ही कि प्लास्टिक का फूल है मैंने सुना है मुल्ला नसुद्दीन रोज अपनी खिड़की में आके खड़ा होता और खिड़की पर उसने गमला लटका रखा था फूलों से भरा हुआ उसमें पानी डालता पड़ोसी देखते थे एक बार देखा दो बार देखा तीन बार देखा पानी तो डालता था लेकिन फवारा खाली आखिर पड़ोसी से न रहा गया जिज्ञासा जगी उसने कहा कि नसरुद्दीन पानी तो रोज डालते हो लेकिन पानी गिरता हुआ दिखाई नहीं पड़ता नसरुद्दीन ने कहा यह फूल ही कौन सच है प्लास्टिक के फूल इनको असली पानी की जरूरत भी नहीं तो फिर क्यों रोज व्यर्थ झूठा पानी डालते हो वो पड़ोसियों के लिए नहीं तो लोगों को शक हो जाएगा कि पानी तो पड़ते नहीं गमले में कभी और फूल है कि खिले ही हुए वो जो तुम राम राम जपते हो वो पड़ोसियों के लिए जपते हो वो अपने लिए नहीं और तुम कितना ही पड़ोसियों को धोखा दे लो अपने को कैसे धोखा दे पाओगे और अपने को ही न दे पाए तो अपने भीतर ने अंतरतम में छिपे परमात्मा को कैसे धोखा दे पाओगे तुम तो जानोगे ही ना कि फूल प्लास्टिक के कि राम राम अभ्यास कि सामाजिक प्रतिष्ठा पाने का उपाय है कि स्वर्ग जाने की विधि है कि नरक से बचने का आयोजन है लेकिन नरक से बचना जो चाहता है उसका परमात्मा से प्रेम लगा अगर परमात्मा नरक में हो तो प्रेमी नरक जाना चाहेगा वो कहेगा परमात्मा जहां वहीं रहेंगे नरक में रहेंगे लेकिन रहेंगे उसी के पास जिसको नरक से भय है वो अगर परमात्मा नरक जा रहा होगा तो वो कहेगा आप अकेले जाइए हम स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं मुझे नर्क से कुछ लेना देना नहीं भगवान को जिसने चुना है ये अभ्यास से नहीं हो सकता तो करें क्या फिर तो बड़ी उलझन हो गई क्योंकि अभ्यास सुगम मालूम पड़ता है कर सकते हैं घड़ी आधा घड़ी रोज निकाल के स्मरण कर सकते हैं इतना गरीब तो कोई भी नहीं कि आधा घड़ी ना निकाल ले बिस्तर पे पड़े पड़े ही राम राम जप सकते आधी घड़ी कम सोलेंगे एक थैली रख के उसमें माला संभाल के बस में बैठे बैठे भी चला सकते ट्रेन में बैठे बैठे भी माला चला सकते लेकिन अभ्यास से कभी कोई परमात्मा तक पहुंचा ही नहीं फिर कैसे पहुंचे फिर जरा घबराहट होती फिर तो द्वार बंद मालूम होते नहीं द्वार बंद नहीं तुम गलत प्रश्न न पूछो प्रश्न यह है कि संसार की इतनी याद क्यों आती धन की इतनी याद क्यों आती पद की इतनी याद क्यों आती आदमी मरने मरने को भी हो जाता तो भी धन की ही सोचता रहता मैंने सुना एक धनपति मर रहा था आखिरी घड़ी उसने अपनी पत्नी से कहा मेरा बड़ा बेटा कहा है पत्नी ने कहा आप चिंता ना करें लेटे रहे बड़ा बेटा आपके बगल में बैठा है आंखें धुंधली हो गई है अस्सी पचासी साल का बूढ़ा है दिखाई भी नहीं पड़ता सुनाई भी मुश्किल से पड़ता है उठ भी नहीं सकता चिकित्सकों ने कहा यह आखिरी रात उसने पूछा और छोटा बेटा कहा वो भी बैठा हुआ है तुम्हारे पैर के पास तुम चिंता ना करो तुम आराम करो और मझला बेटा पत्नी ने कहा वो इस तरफ बैठा हुआ हम सब यहीं हैं सारा परिवार यहां मौजूद तुम चिंता ना करो वो तो हाथ के उठ बैठा उसने कहा सर दुकान कौन देख रहा हैं सब यहीं बैठे अरे न लायको अभी तो मैं जिंदा हूं मेरे मर जाने पर बैठना जो करना हो करना अभी कुछ तो मेरा ख्याल रखो अभी मैं जिंदा हूं अभी मैं मर नहीं गया यही आदमी फिर दूसरे दिन मरने की हालत में आ गया सुबह सुबह आखरी ले रहा जैसा बाप बेसे बेटे बेटे विचार करने लगे कि कैसा इंतजाम करना अभी तो मरे इनको मरघट तक कैसे ले जाना बड़े बेटे ने कहा कि किसान से ले जाएंगे सारे गांव की कारें इकट्ठी कर लेंगे जितनी टैक्सी है सब बुला लेंगे मंझले बेटे ने का इतना खर्चा इससे फायदा अब जो मर गया सो ही गया चाहे राहुल सराय लाओ चाहे कैडिले लाओ क्या फायदा अपने घर की एम्बेसडर अच्छी उसी में रख के ले चलेंगे तीसरे बेटे ने कहा एम्बेसडर की क्या जरूरत है इसमें म्युनिसपल का ठेला बात यह सब सुन रहा है बाप उठ के बैठ गया, बाप उठ के बैठ गया उसने कहा मेरे जूते लाओ मैं पैदल चला चलता आखिर ठेले वाले को भी पैसा देना ही पड़े अभी मैं जिंदा हूं आदमी क्यों धन का इतना स्मरण रखता है क्यों पद का मरते दम तक पीछा करता है मुरारजी भाई देसाई को पूछ बयासी साल मगर एक ही बात प्राणों में अटकी रही पद पद पद कैसे भी मिले जीते जी मिले तो ठीक मर के मिले तो ठीक मगर पद मिले आदमी क्यों धन पद संसार के लिए इतना स्मरण करता रहता ईश्वर को स्मरण करने के पहले इस स्मरण को समझना जरूरी है इसकी समझ जितनी गहरी होती जाएगी उतना ही यह स्थिर होता जाएगा अगर आख से ठीक से देख लिया कि मैं धन की क्यों आकांक्षा कर रहा हूं अगर यह बात समझ में आ गई कि धन की चाह में सुरक्षा की चाह है धन की चाह में यह ख्याल है कि अगर धन मिल गया तो सब मिल जाएगा लेकिन धन से क्या मिलता है किसको क्या मिला है अगर तुम्हें यह दिखाई पड़ गया कि धन से कभी किसी को कुछ नहीं मिला और धन से कभी किसी को कुछ नहीं मिल सकता है यह झूठी यात्रा है तो धन का स्मरण धीरे धीरे अपने आप अवरुद्ध हो जाएगा पद से क्या मिलेगा पद वाला वैसे ही मर जाता है जैसे पदहीन मर जाता है और पद वाले कब्रों में पड़े जैसे पदहीन कब्रों में पड़े मृत्यु सबको एक सा पहुंच देती फिक्र नहीं करती कौन प्रसिद्ध थे कौन अप्रसिद्ध थे कौन शक्तिशाली थे कौन शक्तिन थे ठीक से अपने पद और धन की आकांक्षा को समझो उसी समझ में तुम्हें यह बोध आएगा कि न धन से कुछ मिलता है न पद से कुछ मिलता है और मौत रोज आ रही अगर तुम्हें दिखाई पड़ जाए कि धन से कुछ नहीं मिलता तो धन की याद अपने आप विसर्जित हो जाए और पद की दौड़ व्यर्थ है तो पद का जो धुआं तुम्हारे मन में सदा घूमता रहता है वो तुरोहित हो जाए जहाँ संसार की आकांक्षाएं समर्पित हो गईं, शांत हो गईं, शून्य हो गईं, वहां उठती है याद परमात्मा की तुम्हारे किए नहीं उठती तुम तो एकदम अवाक अवस्था में हो जाती हो क्योंकि तुम्हारी सब पुरानी चाहें गिर गईं। अब तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता एक अचाहे की घड़ी आ जाती लेकिन उस अचाह में ही तुम्हारे भीतर पहली बार एक नई सुवास प्रकट होती एक नया सरगम बचता है उस सरगम का नाम ही परमात्मा की याद है मारो जन्म मरण को साथी थे नहीं बिसरू दिन राती, तुम देख्या बिन कल न पड़ते जानत मेरी छाती मेरा कहती मेरा हृदय जानता है कि तुम्हें बिना देखे मुझे क्षण भर कल नहीं पड़ती जरा मौका मिलता है कि आंख बंद करके तुम्हें देख लेती जहां मौका मिलता है वहीं आंख बंद करके तुम्हें देख लेती संसार को देखना हो तो आंख खोल के देखना पड़ता है और परमात्मा को देखना हो तो आंख बंद करके देखना पड़ता है ये आंखें संसार को देखने के काम आती ये आंखें बंद हो जाती तो भीतर की आंख खुलती बाहर की तरफ जाती हुई तुम्हारी दर्शन की जो क्षमता है जब बाहर नहीं जाती तो यही दर्शन की क्षमता भीतर की तरफ लौटती यही तरंग यही पात्रता देखने की भीतर बरसने लगती और वह विराजमान है वह जो सदा का साथी वह विराजमान है तुम्हारा अंतर्तम अंतर्यामी तुम देख्यान कल न पड़ते जानत मेरी छाती ऊंची चढ़ चढ़ रोवे कहती मेरी आंखें रो रो के लाल हो गईं, ऊंची चढ़ पंथ निहारू और जितना ऊंचा बन सकता उतनी चढ़ चढ़कर तुम्हारी राह देखती हूँ क्योंकि हो सकता है नीचे से देखो तुम दिखाई ना पड़ो ऐसा समझो कि तुम खड़े हो एक राह पर देखते हो कौन आ रहा है राह पर कितनी दूर तक देखोगे ज्यादा दूर दिखाई नहीं पड़ता फिर एक वृक्ष पर चढ़ जाओ तो रास्ता दूर तक दिखाई पड़ता है फिर अगर हवाई जहाज में बैठ जाओ तो बड़ी दूर तक रास्ता दिखाई पड़ता है जैसे जैसे तुम ऊंचे जाते हो उतनी दूर तक राह दिखाई पड़ती ये ऊंचे जाने का अर्थ तुम्हें अगर समझना हो तो इसके लिए ठीक ठीक व्यवस्था योग में जिनको योगियों ने सात चक्र कहे वे सीढ़ी हैं तुम्हारे भीतर ऊंचे चढ़ने की अगर तुमने मूल आधार से देखा तो परमात्मा दिखाई नहीं पड़ेगा मूल आधार से तो सिर्फ काम वासना दिखाई पड़ती अगर तुम पुरुष हो तो स्त्री दिखाई पड़ेगी अगर स्त्री हो तो पुरुष दिखाई पड़ेगा अगर मूलाधार से देखा तो परमात्मा का स्त्री पुरुष रूप दिखाई पड़ेगा इससे ज्यादा नहीं दिखाई पड़ेगा वो सबसे नीची सीढ़ी है वहां परमात्मा इसी ढंग से दिखाई पड़ता है अगर थोड़े ऊपर बढ़े स्वाधिष्ठान से देखा तो स्त्री की देह ही दिखाई नहीं पड़ेगी पुरुष की देह ही नहीं दिखाई पड़ेगी स्त्री का मन भी दिखाई पड़ेगा थोड़ा सूक्ष्म हुई दृष्टि मूल आधार से जो देखता है उसे सिर्फ देह दिखाई पड़ती स्त्री यानी सुंदर देह जो स्वाधिष्ठान से देखता है उसे स्त्रियों का मन भी दिखाई पड़ता है वे सिर्फ देह मात्र नहीं और जो थोड़ा और ऊपर चढ़ा मणिपुर से देखा उसे स्त्री की आत्मा भी दिखाई पड़ेगी ये तीन नीचे के चक्र चौथा चक्र है अनाहत हृदय जिसको मीरा छाती कह रही जो हृदय से देखेगा वो काम वासना से मुक्त हो गए उसके जगत में उसके जीवन चैतन्य में प्रेम का आविर्भाव हुआ अब उसकी आंखों पर प्रेम की छाया होगी अब भी वही लोग दिखाई पड़ेंगे लेकिन अब न उनमें देह दिखाई पड़ती न मन दिखाई पड़ता न आत्मा दिखाई पड़ती अब उनमें परमात्मा की झलक मिलने शुरू होती झलक कभी दिखती कभी खो जाती जैसे रात में बिजली कौन जाए फिर अंधेरा हो जाता एक क्षण भर को रोशनी फिर अंधेरा ऐसी झलकें होंगी फिर पांचवा चक्र विशुद्ध झलके ठहरने लगती देर देर तक ठहरती प्रकाश होता है तो रुकता है एकदम चला नहीं जाता प्रकाश के क्षण बढ़ने लगते अंधेरे के क्षण कम होने लगते फिर छठमा चक्र है आज्ञा अब प्रकाश बिल्कुल थिर होने लगता है लेकिन अभी भी कभी कभी अंधेरा उतर आता है कभी कभी जैसे पहले कभी कभी रोशनी उतरती थी अब कभी कभी अंधेरा उतरता है दिनों गुजर जाते हैं मन रसलीन रहता है भाव में डूबा रहता है लेकिन एक आध दिन चूक हो जाती पैर फिसल जाता उसको मीरा ने कहा मन मेरो बड़ो है मंदिर चलते चलते पैर फिसल जाता है मगर ये कभी कभी होता है साधारणता सजगता बनी रहती फिर सातवा चक्र है सहस्त्रार वह आखिरी सीढ़ी है उस पर से खड़े होकर जो देखता है उसे परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता मूलाधार से जो देखता है उसे संसार दिखाई पड़ता है परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता और सहस्त्रार से जो देखता है उसे परमात्मा दिखाई पड़ता है संसार दिखाई नहीं पड़ता इसलिए तो ज्ञानी और अज्ञानियों के बीच बात नहीं हो पाती बड़ी मुश्किल बात ज्ञानी कहता है संसार है परमात्मा कहा अज्ञानी कहता है संसार है परमात्मा का, ज्ञानी कहता है परमात्मा है संसार कहा उनकी भाषा बड़ी विपरीत हो जाती है अज्ञानी कहता है संसार सत्य है परमात्मा भ्रांति है कल्पना है सपना है कविता है ज्ञानी कहता है परमात्मा सत्य संसार माया है कैसे हो मेल इनकी सीढियां अलग अलग हैं, इनके देखने के ढंग अलग अलग हैं। संसारी देख रहा है निम्नतम तल से जैसे कोई जमीन पर घसटता हो और देखता हो और उसे सिर्फ आसपास पड़ा हुआ कूड़ा कचरा दिखाई पड़ता हो और फिर कोई आकाश में उड़ता हो पंख फैलाकर चांदारों से गुफ्तगु करता हो और वहां से देखता हो पृथ्वी को उसे कोई कूड़ा करकट ना दिखाई पड़े खरी भरी पृथ्वी बहू की तरह सजी पृथ्वी वहां से गड्ढे भी नहीं दिखाई पड़ते डबरे भी नहीं दिखाई पड़ते वहां से सब सुंदर दिखाई पड़ता है, सत्यम शिवम सुंदरम है वहां से सब हम पर निर्भर हैं हम कहां से देखते हैं कैसे देखते हैं कौन सी जगह से देखते ऊंची चढ़ चढ़ पंथ निहारू मेरा घती ऊपर चढ़ चढ़ के देखती हूं मूल आधार से सरकी स्वाधिष्ठान से सर मणिपुर से सर की अनाहत खड़े होके तुम्हें देखा विशुद्ध में तुम्हें देखा आज्ञा से तुम्हें देखा पे चढ़ाती हूं कभी कभी वहां जहां सहस्रदल कमल खिलता है वहाँ विराजमान होकर तुम्हें देखती हूँ, चढ़ चढ़ के देखती हूँ ताकि तुम्हें भरपूर देख लूं। ताकि तुम्हें ऐसा देख लू जैसे तुम हो ऐसा देखता हूं जैसा मैं देखना चाहती हूँ वैसा देख लू जैसे तुम हो तुम्हारा रूप प्रकट हो जाए मेरी कल्पना ऐसा भस्मीभूत हो जाए तुम्हारा सत्य अभिर्भूत हो जाए ऊंची चढ़ पंथ निहारू रोवे अखियां राति यो संसार सक झूठो झूठा कुलरा न्याती अमीरा कहती अब दिखाई पड़ रहा है कि सब संसार झूठा है नाते रिश्ते संबंध सब झूठे दो कर जोड़िया अरज करत सुन लीजो मेरी बात ही दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूं मेरी अर्जी सुन लेना दोनों हाथ जोड़ने की बात तुम्हें समझ लेना जरूरी दुनिया में कहीं भी किसी देश में दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करने की प्रथा नहीं यह आकस्मिक नहीं है इसके पीछे एक बड़ी भारी परंपरा है एक बड़ा बोध, है ये दो हाथ मनुष्य के भीतर जो द्वंद है उसके प्रतीक है और दोनों हाथ जोड़ के जब तक निर्द्वंद अवस्था ना हो जाए जब तक अद्वैत की अवस्था ना हो तब तक अर्जी उस तक पहुंचेगी नहीं द्वंद्व से उठे सब स्वर संसार में खो जाते द्वैत से उठी सब चिट्ठिया यही संसार में एक दूसरे के पास पहुंच जाती तुम्हारी चिट्ठी परमात्मा तक तभी पहुंचेगी जब अद्वैत से उठी जब तुम्हारे दोनों हाथ जुड़ जाएं, जब बायां और दायां एक हो जाए जब बुद्धि और हृदय एक हो जाए जब शरीर और आत्मा एक हो जाए जब तुम्हारे भीतर जन्म और मृत्यु एक हो जाए जब तुम्हारे भीतर सुख और दुख एक हो जाए यश सफलता असफलता एक हो जाए जब तुम्हारे सब विरोध संयुक्त हो जाए तुम्हारे भीतर एक का स्वरूप है, जिस क्षण तुम्हारे भीतर निर्द्वंद भाव दशा होती है उस तुम्हारी पाती परमात्मा तक पहुंच जाती, उससे पहले नहीं कर जोड़िया अरज कर तू मेरा कहती दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूं अब तो पहुंचनी ही चाहिए निर्द्वंद होकर प्रार्थना कर रही हूं तुम्हारे अकेले की ही अभी बची और कोई अभीपसा नहीं सुन लीजो मेरी बात तो तुम मेरी बात सुन लो यो मन मेरो बड़ो हरामी जो मत हाथी हालांकि मेरा कहती मैं जानती हूं भली भांति जानती हूं कि हाथ जोड़ जोड़ के बिठाती हूं कि हाथ छूट छूट जाते हैं यो मन मेरो बड़ो हरामी किसी तरह बांधती हूं एक में और छूट छूट जाता है खो खो जाता है फिसल फिसल जाती हूं तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियों पर सीधी गिर जाती हूं वो जो सहदल कमल है उसको छू पाती हूं कि फिर बिखर जाता है उठती हूं एक बड़ी लहर की दृश मगर फिर खिदर जाती हूं मेरा नेह भक्त के मन की पूरी दशा चित्रित की ऐसा ही है कभी कभी क्षण भर को दोहात जुड़ते और जब दो हाथ जुड़ जाते हैं तभी आशीष की वर्षा हो जाती कभी कभी तुम्हारे जीवन में भी जुड़ जाते हैं। किसी सुबह अकारण तुम्हें समझ में भी नहीं आता क्यों शायद रात नींद अच्छी हुई शायद शरीर स्वस्थ है सुबह उठे हो सूरज उगा है पक्षी स्तुतियां कर रहे हैं परमात्मा जी मंदिर की घंटी बज रही है और अचानक तुम्हारे दोनों हाथ जुड़ गए ये चारों तरफ की स्थिति सहयोगी बनी अचानक तुम्हारे दोनों हाथ जुड़ गए एक क्षण को तुम्हारे भीतर निर्द्वंद भाव उठा तुम पकड़ भी नहीं पाओगे और खो जाएगा लेकिन उस एक क्षण को तुम्हारे भीतर अमरस की धार बह जाएगी ऐसा सबके जीवन में हुआ है आकस्मिक हुआ है इसलिए तुम इसके मालिक नहीं हो और चूंकि आकस्मिक होता है और इतने जल्दी होता है और खो जाता है कि तुम पकड़ भी नहीं पाते कि तुम्हें भरोसा भी नहीं आता तुम सोचते हो रही होगी कोई कल्पना कल ही किसी ने मुझे पत्र लिखा लिखा कि जब यहां आश्रम में होती हूं किसी संन्यासिन का पत्र है। तो चित्त शांत होता है नाचती हूं तो भी भीतर सब फिर रहता है गाती हूं तो भी भीतर सन्नाटा होता है और तब उन क्षणों में आपकी ये बात कि तुम सभी बुद्ध हो पूरी पूरी समझ में आ जाती लेकिन गई बाजार की तरफ कि सब चूक जाता है सब खो जाता है फिर ये बात कि प्रत्येक बुद्ध है बिल्कुल समझ में नहीं आती राह से गुजरती हूं दुकान पर चीजें दिखाई पड़ जाती हैं, खरीदने का मन हो जाता है ये खरीद लू वह खरीद लू तब भरोसा नहीं आता कि मैं और कैसी बुद्ध राह पर सुंदर किसी व्यक्ति को देखती हूं मन आकर्षित हो जाता है। तब भरोसा नहीं आता आपकी बात पर कि मैं और कैसी बुद्ध और ऐसा भी नहीं है कि ऐसे क्षण नहीं आते जब भरोसा ना आता ऐसे क्षण भी आते कभी कभी दोनों हाथ जुड़ जाते दोनों हाथ हैं मुश्किल से जुड़ते हैं लेकिन जोड़ने की सारी कला ही ध्यान प्रार्थना पूजा अर्चना या जो भी नाम दो दोनों हाथ जोड़ने की कला का नाम ऐसी घड़ी पैदा करनी है जहां तुम्हारे दोनों हाथ सहजता से जुड़ जाएं ऐसी भाव ऐसा बोध जगाना है इसलिए कोई अवसर मत चूको सुबह सूरज उगता हो झुक जाओ नमस्कार इसलिए हिंदू सूर्य नमस्कार करते रहे क्योंकि जब सूरज उगता है सारे जगत में नया पदार्पण हो रहा है प्रकाश का इस घड़ी को चूको मत कौन जाने हाथ जुड़ जाए इस लहर पे सवार हो जाओ सूरज के रथ पे सवार हो जाओ रात टूटी है अंधेरा टूटा है तंदरा टूटी है वृक्ष जागे पक्षी जागे पशु जागे लोग जागे जागरण की घड़ी कौन जाने इस जागरण की घड़ी में इस प्रवाह में तुम भी बह जाओ और क्षण को जागरण लग जाए क्षण को जागरण बन जाए सध जाए मच्छू को इसलिए हिंदू सूर्य नमस्कार करते हैं वो नमस्कार अर्थपूर्ण वो सूरज को ही नहीं नमस्कार वो सिर्फ एक घड़ी का उपयोग कर लेना था कि दोनों हाथ जुड़ जाएं और अगर कोई भाव से झुका है बरसती क्यों ही सूरज की रोशनी कोई भाव से झुक गया है एक होकर झुक गया है तो सूरज खो जाएगा सूरज की जगह परमात्मा की रोशनी बरसने लगी रात चांद निकला है जोड़ लो हाथ झुक जाओ पृथ्वी पर गुलाब का फूल खिला है मच्छू को अवसर बैठ जाओ पास जोड़ लो हाथ झुक जाओ कौन जाने ये गुलाब की ताजगी ये गुलाब जो गुलाल फेंक रहा हो कृष्ण ने ही फेंकी हो है तो सब गुलाल उसी की अब तुम ऐसे मत बैठे रहना कि वो लेके पिचकारी आएगा थप कुछ नासमझ ऐसे बैठे कि जब वो पिचकारी लेके आएगा तब और कपड़े भी उनने पुराने पहन कि कहीं खराब ना कर वो रोज ही आ रहा है प्रतिपल आ रहा है उसके सिवा और कुछ आने को है भी नहीं वही आता है इन वृक्षों में से झलकती हुई सूरज की किरणों को देखते हो इन वृक्षों में जो किरणों ने जाल फैलाया है उसे देखते हो इन वृक्षों के बीच जो धूप छाया का रास हो रहा है उसे देखते हो ये उसी का रास है इन वृक्षों में जो पक्षी कलरव कर रहे हैं ये वही है अब तुम ये मत सोचो कि जब वो बांसुरी बजाएगा तब हम सुनेंगे ये उसी की बांसुरी है कभी पक्षियों से गाता है कभी बांसों से भी गाता है ये सारा अस्तित्व उसका है ये सब गुलाल उसकी है चंदन की सुगंध में उसी की सुगंध है, वो फेंक रहा लुटा रहा मगर तुम्हारे दोनों हाथ नहीं जोड़े सो चूप चूप चाहते हो दोनों हाथ जोड़ो अंजुली बनाओ दोनों हाथ जोड़ो ताकि तुम उसे भर लो कोई अवसर न चूको जहां तुम्हें लगे कि यहां इशारा है वहीं झुक जाओ मंदिर मस्जिद की राहमत देखो अजीब मूर्त छाई है लोगों पर हिंदू चला जा रहा है अपनी मस्जिद की मंदिर की तलाश मुसलमान चला जा रहा है अपनी मस्जिद की तलाश नीलों चलता जा रहा है रास्ते भर परमात्मा फैला हुआ है राह के किनारे वृक्षों में खड़ा है रास्ते के किनारे खेलते बच्चों में हंस रहा है आकाश में उड़ते पक्षियों में उड़ रहा है शुभ्र बदलियों में तैर रहा है तुम पर सब तरफ से रोशनी फेंक रहा है गुलाल लुटा रहा है चंदन बांट रहा है और तुम मूड की तरह मंदिर चले जा रहे हो। तुम्हें अगर यहां नहीं दिखाई पड़ता तो मंदिर में कैसे दिखाई पड़ेगा इतने विराट में नहीं दिखाई पड़ता उस छुद्र से मंदिर में कैसे दिखाई पड़ेगा इतने स्वाभाविक रूप में नहीं दिखाई पड़ता तो वहां तो आदमी ने व्यवस्था बनाई वहां तो आदमी के बनाए हुए देवता विराजमान है उनमें तुम्हें कैसे दिखाई पड़ेगा वहां भी दिखाई नहीं पड़ता लेकिन औपचारिक वस्तु तुम झुक जाते हो जो फूल के पास ना झुका जो सूरज के सामने ना झुका जो बहती हुई नदी की धार के पास ना झुका वो मंदिर और मस्जिद झुके बात झूठी उसने धोखा दे लिया अपने को और दूसरों को तो असली सवाल है जहां भी दोनों हाथ जुड़ जाएं जैसे भी दोनों हाथ जुड़ जाएं खोना ही मत अवसर चुनाव भी मत करना चुनाव की वजह से चूक रहे वो जैन है वो जाता है जैन मुनि के सामने हाथ जोड़कर झुकता है हिंदू सन्यासी के सामने हाथ जोड़ के नहीं झुकता चुनाव है जड़ता है हिंदू मुसलमान फकीर के सामने नहीं झुकता मुसलमान के सामने और झुके और निश्चित ही मुसलमान हिंदू संत के सामने नहीं झुकता ये चुनाव तुम्हें छोटा कर रहे हैं चुनाव छोड़ो जहां झुकने का अवसर हो चुको ही मत और तब तुम पाओगे 24 घंटे में बहुत अवसर आते हैं जब दोनों हाथ जुड़ जाते, और जितने जितने हाथ जुड़ने लगेंगे उतने उतने वे अपूर्व क्षण तुम्हारे जीवन में उतरने लगेंगे वे अमूल्य क्षण वे अमृत क्षण दोगकर जोड़िया अरज कर सुन लीजो मेरी बाती। योमन मेरो बड़ो हरामी जी। जी। मत मातो हाथी हस्त धरो सिर सिर ऊपर अंकुश दे समझाती पल -पल तेरा रूप हरी इस देश में सदियों से सिर पर हाथ रखता है वो प्रतीक है वो प्रतीक है तुम्हारी ऊर्जा को सिर पर खींच लेने का तुम्हारी ऊर्जा पड़ी है कहीं नीचे के चक्रों में गुरु तुम्हारे सिर पर हाथ रखता है वो तुम्हारे सहस्त्रार पर हाथ रखता है गुरु तुम्हारे ऊंचाई से तुम्हारी ऊंची से ऊंची सीढ़ी पर हाथ रखता है गुरु की ऊर्जा के संपर्क में तुम्हारी ऊर्जा भी खींची जा सकती है गुरु चुंबक है वो तुम्हारे सिर पर हाथ रखता है ताकि क्षण को ही सही तुम्हारे सहस्त्रार की याद तुम्हें आ जाए क्षण को ही सही तुम्हारी ऊर्जा ऊर्ध्गामी हो जाए जब गुरु शांति से तुम्हारे सिर पर हाथ रखे है तो तुम भूल जाओगे नीचे के तल को मस्ती छाने लगेगी कुछ गुनगुनाने लगेगा कुछ कपने लगेगा ऊर्जा उठेगी एक प्रगा धारा की तरह ऊर्जा ऊपर की तरफ खींचेगी गुरु हाथ रखता है सिर पर चरणों में सिर रखता है वो दोनों एक ही बात के प्रतीक हैं। गुरु सिर पर हाथ रखता है ताकि ऊर्जा को खींचे पैर पर सिर रखता है की ऊर्जा को उंडे ले। लेकिन असली बात एक ही है कि ऊर्जा सहस्त्रार में आ जाए जब सिर झुकाता है तो वो भी यही कह रहा है कि ये है जगह जहां मेरी ऊर्जा को चाहूंगा ये है स्थान जहां जीना चाहता हूं ये सीढ़ी है जहां उठना चाहता हूं और गुरु जब सिर पर हाथ रखता तब वो भी यही कह रहा है, है जगह जो मूल्यवान है यह है मोक्ष यहां उठ जाओ सतगुरु हस्त धरो सिर ऊपर अंकुश दे समझाती जब से गुरु ने मेरे सहसार पर हाथ रखा है तब से बहुत बहुत समझाती हूँ इस मन को फिर भी हरामी फिर भी धोखेबाज फिर भी कभी कभी भाग जाता जैसे पागल हाथी अंकुश रखती हूं जब से गुरु ने सिर पर हाथ रखा है तब से अनुभव में एक बात आ गई है कि रस वहां है तब से एक बात समझ में आ गई कि सौभाग्य वहां है तब से एक अनुभव हो गया है कि रोशनी वहां है कि परमात्मा वहां है लेकिन फिर भी ये मन है धोखेबाज फिर फिर उतर जाता पुरानी आते फिर चला जाता नीचे के चक्रों में फिर सोचने लगता है नीचे के भाव फिर सोचने लगता है नीचे के सपने फिर वासनाओं में उलझ जाता है लेकिन मेरा कहती तुम तो मेरा ख्याल रखना मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूं मैं तो तुम्हें भूल ही नहीं पाती तुम भी अगर कभी कभी मुझे याद कर लिए तो यात्रा पूरी हो जाएगी मुहि लागी लगन गुरुचरण चरण बिना चरन कछु कछु नहीं भावे जग माया सब सपन की एक बार गुरु के चरण छू लिए तो फिर कुछ और भाएगा भी नहीं और अगर चरण छू के भी कुछ भाता हो तो इतना ही समझ लेना कि चरण अभी छुए नहीं औपचारिकता पूरी कर ली होगी गए गुरु के चरण छुआ चमड़ी से चमड़ी छू गई लेकिन अंतर ऊर्जाओं का मिलन नहीं हुआ नहीं तो यही होगा जो मीरा कहती मोहिलागी लगन गुरु गुरुचरणन की एक बार वह ज्योतिर्मय स्पर्श हो जाए तो फिर लगन लग जाती जैसे पपीहा रटता है पीका पीका पीका जैसे चातक टेरता आकाश की तरफ राह देखता है स्वाति की बूंद की प्रतीक्षा करता है ऐसी ही दशा भक्त की हो जाती चरण बिना कछुए नहीं भावे जग माया सब सपन की और जिसने एक बार गुरु के चरणों में सहस्त्रार की थोड़ी सी झलक पाली खिलते देख लिए अपने भीतर के अंतर कमल फिर अब सब सपना लगेगा तुम लाख कहो संसार सपना है तुम्हारा कहना सिर्फ कहना है तुम लाख दोहराओ की संसार माया है मगर तुम्हारा जीवन कहे चला जाता है कि नहीं माया नहीं है यही सत्य है तुम्हारे वचन नहीं तुम्हारा अंतस्थल गवा ही गवाही दे सकता है इस देश में सभी लोग संसार को माया कहते जो देखो वही संसार को माया बताते और उसी माया में सारे लोग उलझे हैं और बुरी तरह उलझे हैं अच्छा है जब तक तुम्हें माया दिखाई ना पड़े कम से कम मत कहो कि माया है। ईमानदारी तो होगी परमात्मा तुम्हें बिल्कुल नहीं दिखाई पाता और कहते हो परमात्मा सत्य ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या कहे चले जाते हो मगर ब्रह्म का कोई अनुभव नहीं और जो अनुभव है वो इसी जगत का है और इस कई अनुभव को तुम जी रहे हो कम से कम ये झूठ तो छोड़ो इस देश का सौभाग्य था कि यहां महाज्ञानी हुए और इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के सभी अज्ञानियों ने ज्ञानियों के वचन कंठस्थ कर लिए तोतों की इतनी जमात हो गई महिलागी लगन गुरु गुरुचरणन की चरण बिना कछुए नहीं भावे जग माया सब सपनन की भाव सागर सब सूख ही गयो है फिकर नहीं मोह तरनन की मीरा कहती मुझे तरने की भी चिंता नहीं तरना क्या है जिस दिन से तुम्हें देखा भाव सागर सूख गया ये बात अनूठी ये बात बड़ी प्यारी इसे खूब संभाल के रख लेना हृदय में हीरो जैसी मूल्यवान बात है क्यों इतनी मूल्यवान है क्योंकि जिसने उसका दर्शन पाल लिया एक क्षण को भी उसकी झलक पाली उस क्षण में ही संसार असत्य हो गया अब इसको भावसागर क्या कहना यह तो सुखर रेगिस्तान हो गया अब इसको तरने की बात भी क्या है ये तो कभी था ही नहीं ऐसा ही समझो कि रात तुमने सपना देखा कि समुद्र के किनारे खड़े हो और उस तरफ जाना है और बड़े रो रहे हो और बड़े चिल्ला रहे हो कि कोई माछी मिल जाता कि कोई नाविक आ जाता कि कोई जहाज किनारे लग जाता दूसरा किनारा दिखाई नहीं पड़ता और तुम जार जार हुए जा रहे हो रो रहे हो और चिल्ला रहे हो उसी चिल्लाने और रोने में तुम्हारी नींद खुल गई और तुमने पाया कि कोई सागर नहीं तुम हंसने लगे मैं परेशान होता था सागरी नहीं है तो पार होने की बात क्या माझी का सवाल क्या नाव की जरूरत का? कहा सागर सब सूखी तरनन की मुझे तरने की भी कोई चिंता नहीं मीरा के प्रभु गिरधन नागर आस वही गुरु सरन की मीरा कहती बस एक ही आशा एक ही अभिप्सा कि जिन चरणों में बैठकर तुम्हारा स्वाद मुझे मिला है जिन चरणों में बैठकर मेरी नींद टूटी है उन चरणों में पूरी की पूरी डूब जाऊं जिस दिल की हर तरफ थी नई जिंदगी मुझे जहा बक्सो जा, जा वो अब दिल नहीं रहा है दर्द अब भी दर्द मगर वो कसक नहीं अपना वो अब जिगर नहीं वो दिल नहीं रहा है बर्क अब भी दुश्मने फिर मन मगर मुझे जाने न क्यों कोई गमे हासिल नहीं रहा जब से हुआ हूं खाके कफे पाए दोस्त में मुझको ख्याले जदाओ मंजिल नहीं रहा जब से उस परम प्री उस परम मित्र के पैरों की धूल हो गया तब से न तो कहीं जाना न कोई रास्ता है न रास्तों का कोई ख्याल है न कोई मंजिल है जब से हुआ हूं खाके कफे पाए दोस्त में जब से उस प्यारे दोस्त के पैरों की धूल हो गया हो मुझको ख्याले जदाओ मंजिल नहीं रहा अब तो न कोई मंजिल है न कहीं जाना है न मंजिल तक ले जाने वाले कोई रास्ते न रास्तों की मुझे कोई सुध सब बात खत्म हो गई मीरा कहती है बस इतना ही बना रहे आस वही गुरु सरन की हरी खेलते हैं गिरधारी मुरली चंग बजत डारो संग ब्रजनारी इस देश का यह सौभाग्य है धर्म तो दुनिया में और भी पैदा हुए लेकिन नाचता हुआ धर्म सिर्फ इस देश में पैदा हुआ क्राइस्ट उदास मालूम होते मोहम्मद के जीवन में भी नृत्य नहीं युद्ध है नृत्य नहीं झरथुस्त्र बड़े ज्ञानी लेकिन बांसुरी झरथुस्त्र के पास नहीं लास् परम दशा में रहे लेकिन उस परम दशा से वीर की टंगार नहीं उठी पैरों में घुंगरू नहीं बंधे इस देश का सौभाग्य के कृष्ण हुए और इस देश ने ठीक ही किया जो कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा राम सुंदर है मर्यादा पुरुषोत्तम लेकिन कुछ कमी नृत्य नहीं गान नहीं मस्ती नहीं राम के जीवन में मधुशाला नहीं वहां पीना पिलाना नहीं वह रसधार नहीं बहती रूखा सूखा है सब से रूखा सूखा है मर्यादा रखनी हो तो आदमी रूखा सूखा हो ही जाता है बुद्ध अपूर्व है लेकिन मौन है मौन उनका गीत नहीं बन पाया महावीर खूब है अनूठे लेकिन इस जगत से महावीर का मेल नहीं पड़ता महावीर जिस वृक्ष के पास खड़े हैं उस वृक्ष से भी मेल नहीं बैठता क्योंकि वृक्ष कभी खिलता है हजार हजार फूलों महावीर कभी नहीं खिलते जिन चांद तारों के नीचे महावीर खड़े होते हैं उनसे भी मेल नहीं वे चांद तारे नाच रहे सदा से नाच रहे रास चल रहा है अनंत रास चल रहा है महावीर का उस रास से कुछ संबंध नहीं जुड़ता महावीर जहां खड़े हैं कहानियां तो यह है कि कभी पक्षियों ने भी उनके बालों में घोंसले बना लिए मगर उन पक्षियों में जो गीत फूटते हैं वो महावीर में कभी नहीं फूटे कहानी तो यह है कि वृक्षों की लताएं महावीर के शरीर पर चढ़ गईं खिली फूलों को उपलब्ध हुई गंध बिखरी मगर वैसे फूल महावीर में कभी नहीं खिले महावीर खूब मगर हिंदुओं ने ठीक ही किया कृष्ण के अतिरिक्त किसी को पूर्ण अवतार नहीं कहा कृष्ण की पूर्णता क्या है कृष्ण की पूर्णता यही है कि कृष्ण में परमात्मा और जगत मिलता है मेल खाता है कृष्ण संगम है वहां देह और आत्मा का नाच नृत्य कृष्ण के साथ जगत का अपूर्व मेल है चांदारों फूलों पक्षियों वृक्षों नदियों पहाड़ों मनुष्यों कृष्ण जीवन से जरा भी विपरीत नहीं जीवन के मध्य में खड़े होरी खेलते हैं गिरधारी कृष्ण हैं अकेले जिन्म रस है और रास है जिन्म रहस्य सौंदर्य है श्रृंगार है जीवन की बड़ी गरिमा महिमा कृष्ण में प्रकट हुई है सब रंगों में सब कलाओं में जीवन कृष्ण में प्रकट हुआ हो री खेलत हैं गिरधारी मुरली चंग बजत डफ न्यारो संग जुवत ब्रजनारी चंदन केसर छिरकत मोहन अपने हाथ बिहारी ऐसा चंदन और केसर छिरकता हुआ परमात्मा पृथ्वी पर कहीं किसी ने कल्पना भी नहीं की भरी भरी मूठ गुलाल लाल चहुन पेडारी रस मुक्त दशा ये, ये समाधि ये जीवन के साथ अविरोध भक्त के लिए कृष्ण के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं भक्त बुद्ध के पास नहीं जा सकता वहां मुरली नहीं बचती चंग नहीं बसता डफ नहीं बसता वहां ध्यान ही बैठ सकता है चुप मगर प्रेमी क्या करे भक्त क्राइस्ट के पास भी नहीं जा सकता वहां करुणा है अपार बलिदान है महान जगत की अपने जगत के लिए अपने को समर्पित करने की बड़ी कुर्बानी मगर उदासी है सन्नाटा है चंदन केसर वहां कोई नहीं छिरकता वहां चंदन केसर की सुगंध नहीं और कोई नहीं है कि गुलाल फेंकते कोई नहीं है जो तुम्हें गैरिक रंग में रंग दे रखना गैरिक रंग गुलाल का रंग बहुत बातों का प्रतीक है सूरज का सुबह का उगता सूरज गैरिक होता जीवन का रोशनी का फूलों का फूल हरियाली में लाल होते रक्त का लहू का वही जीवन की धारा है उल्लास का रंग है लाल आनंद का रंग है लाल भरी भरी मुठ गुलाल लाल चहुदेत सबंत डारी छैल छबीले नबल परमात्मा की ऐसी छबीली प्रतिमा जिन्होंने खोजी जिन्होंने सोची जिन्होंने विचारी अपूर्व रूप से प्रेम किया होगा तभी यह हो पाया इस रूप में परमात्मा का अवतरण तभी हो सकता है जब इस रूप में हजारों लाखों लोग परमात्मा को पुकारे हो इस रूप में अवतरण तभी हो सकता है जब लाखों इस रूप में स्वागत करने को तैयार रहे हो परमात्मा उसी रूप में उतरता है जिस रूप में हम पुकारते हमारी पुकार ही उसे लाती छैल छबीले नबल कान संग नए हैं कृष्ण सदा नए छैल छबीले बड़े सुंदर है सारे जगत का सौंदर्य उनमें समाया हुआ है सारे जगत का सौंदर्य जैसे संगठित हो रहा है एक जगह हो गया एक स्थान पर एकत्रित हो गया है जैसे सारे फूलों की गंध और सारे पक्षियों के गीत और सारे तारों की रोशनी और सारे नदियों का कलरव सारे वाद्यों का संगीत सारी आंखों की गरिमा सारे चेहरों का रूप एक जगह संग्रित हो गया छैल छबीले नबल कान स्यामा प्राण प्यारी और स्यामा उनके आसपास नाच रही मीरा राधा के लिए अक्सर स्यामा शब्द का उपयोग करती वो बड़ा प्यारा क्योंकि जो श्याम में हो गई अब उसका अलग नाम क्या इसलिए राधा न कह के मेरा अक्सर श्यामा कहती श्याम जैसी ही हो गई जो श्याम में हो गई श्याम हो गई और कृष्ण के पास नाचना हो तो श्यामा हुए बिना और कोई उपाय भी नहीं जिसे भी नाचना हो उसे श्यामा होना ही पड़ेगा अब यह ख्याल रखना भक्त को पुरुष की कठोरता छोड़नी पड़ती भक्त को स्त्रैण सौंदर्य सरलता ग्राहकता ग्रहण करनी पड़ती भक्त तो स्त्री ही होता है वो तो पुरुषों की स्त्री से कुछ फर्क नहीं पड़ता भक्ति स्त्रीण है क्योंकि भक्त के लिए तो सिर्फ एक ही प्यारा है वो कृष्ण है एक ही प्रीतम है श्याम के पास श्यामा होने की तैयारी हो तो ही भक्त गति कर पाता है अहंकार छोड़ना पड़ेगा स्त्री को तो इतना कठिन नहीं भक्त होना पुरुष को बहुत कठिन है क्योंकि उसे पुरुष होने का अहंकार भी छोड़ना पड़ेगा कभी कभी ऐसा हुआ है कि जब पुरुष कोई भक्त हुआ है तो स्त्रियों से भी बाजी मार ले गया है मीरा का भक्त होना तो बिल्कुल ठीक सुगम है लेकिन चैतन्य का चैतन्य का भक्त होना मीरा को तो अहंकार छोड़ना है चैतन्य को दो अहंकार छोड़ने अहंकार तो छोड़ना ही है फिर पुरुष होने का भाव भी छोड़ना है वो और भी गहन अहंकार है लेकिन स्यामा हुए बिना कोई मार्ग नहीं भक्त बनना हो तो स्यामा बनना पड़े छैल छबीले नबल कानसंग स्यामा प्राण प्यारी गावत चार धमार रागते दल करतारी फागु जो खेलत रसिक सांवरो वो प्यारा भाग खेल रहा है रोज खेल रहा है फागुन में ही नहीं रोज खेल रहा है दिन रात खेल रहा है आंख खोलो और देखो रोज गुलाल फेंक रहा है तुम अंधे हो कभी कभी तो तुम समझते हो गुलाल नहीं आंख में धूल पड़ गई रोज पुकार रहा है रोज तुम्हें रंगने को राजी है तत्पर नगर तुम रंगे जाने को रांची नहीं हो इसलिए फागुन चूका जाता भक्त के लिए बारह मास फागुन है फाग ही चल रही है क्योंकि परमात्मा प्रतिपल अपनी सृष्टि से खेल रहा है निरंतर लेन देन चल रहा है फाग जो खेलत रसिक सांवरो ब्रज रस भारी परमात्मा तो खेल ही रहा है अगर तुम भी समझ जाओ इस खेल को तो तुम्हारे हृदय में बड़े रस की वर्षा हो जाए ब्रज में बहुत रस की बाढ़ आ जाए ब्रज से कुछ अर्थ किसी भौगोलिक स्थान से नहीं ब्रज है तुम्हारे भीतर प्रेम की पुकार का नाम ब्रज है तुम्हारे भीतर प्रार्थना करना जब भी तुम उसे पुकारोगे आतुरता से तुम ब्रज हो गए तुम्हारे भीतर अगर उसके विरह की आग ऐसे बहने लगे जैसे ब्रज में यमुना बहती तो यमुना के किनारे तुम उस रसिक को नाचता हुआ पाओगे हर काल में हर समय में हर स्थिति में परमात्मा उपलब्ध है ये बातें अतीत की नहीं है ना भविष्य की ये बातें शाश्वत के लिए सत्य है फाकू जो खेलत रसिप सांवरो बाढ़ियों ब्रजरस भारी मीरा के प्रभु गिरधर नागर मोहन लाल बिहारी मीरा कहती है खूब रस बह रहा है खूब रस बढ़ रहा है खूब परमात्मा बरस रहा है फाक हो रही ऐसी फाक तुम्हारे जीवन में भी हो सकती है मीरा पर हम विचार इसीलिए करेंगे कि शायद मीरा को सुनते सुनते तुम्हारे हृदय को भी पुलक लग जाए बगिया से कोई गुजरता है तो चाहे फूलों को ना भी छुए तो भी वस्त्रों में थोड़ी फूलों की गंध समा जाती है माली फूल तोड़ के बाजार ले जाता है लौट के पाता है कि हाथ फूलों की सुवास से भर गए मीरा को सुनते सुनते शायद रस की एक आध दो बूंद तुम्हारे चित्त में भी पड़ जाए और ध्यान रखना रस की एक एक बूंद एक एक सागर है एक बूंद दुबाने को काफी एक बूंद तुम्हें सदा को डुबाने के लिए काफी है क्योंकि फिर अंत नहीं आता एक बूंद आई के सिलसिला शुरू हुआ पहली बूंद ही कठिन बात है फिर तो सब सरल हो जाता है खोलना अपने हृदय को इन आने वाले दस दिनों में नाचना गाना आनंदित होना ऊंचे चढ़ चढ़ के देखने की कोशिश करना मारो जन्म मरण को साथी थाने नहीं बिस दिन राती तुम देख्या बिन कल न पड़ते जानत मेरी छाती ऊंची चढ़ चढ़ पंथ निहारू रोवे राती यो संसार सकल जग झूठो झूठो कुलरा नाती दौकर जोड़िया अरच कर सुन लीजो मेरी बाती योमन मेरो बड़ो हरामी जो मदमा हाथी सतगुरु हस्त धरोसर ऊपर अंकुश दे समझाती पलपल तेरा रूप निहारू हरी चरना चित्राती आज इतना